प्रवचन साधना में आहार का महत्व महावीर वाणी प्रवचन पच्चीस अरात्रि भोजन सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं अत्थम गयमी पुरत्था अणु आहारम मयम सवम भणसा विन पत्थ पाणी वह मुस्सावाया दत्तमे हु परिग्रहो राय भयो विरयो जीवो भवय अनासण सूर्योदय के पहले व सूर्योदय के बाद श्रेार्थी को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से इच्छा नहीं करनी चाहिए हिंसा असत्य चोरी मैथुन परिग्रह और रात्रि भोजन से जो जीव विरत है वह निराश्रव अर्थात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 इस संबंध में थोड़ा विचारणीय है क्योंकि महावीर को मानने वालों ने इस सूत्र को बुरी तरह विकृत कर दिया जोनों की धारणा केवल इतनी ही रह गई कि रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती इसलिए नहीं करना चाहिए यह बड़ा गौण हिस्सा है यह मूल हिस्सा नहीं है और अगर यही सच है तो अब रात्रि में भोजन करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए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 शरीर श्रम में लीन होता है भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रोण रोण इसको पचाने में लग जाएगा तो अगर आपकी निद्रा छीन हो गई है अगर रात विश्राम नहीं मिलता नींद नहीं मालूम पड़ती स्वप्न ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं करवट ही करवट बदलनी पड़ती है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 पेट को ज्यादा अड़चन होगी इसे पचाने में इससे तो बेहतर था कि अंधेरे में बैठ के ठीक से चबा लिया होता क्योंकि पेट के पास दांत नहीं है दांत का काम मुंह में हो सकता है फिर पेट में नहीं होगा और फिर पेट को इसे पचाने में अथक कष्ट झेलना पड़ेगा और रात और रात्रि और मुश्किल हो जाएगी लेकिन समझ हाथ में ना हो सूत्र हो तो ऐसे अंधापन पैदा होता है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 सी गया सब ठीक हो गया यह पहला ऑपरेशन था बड़ा ऑपरेशन था पहला ऑपरेशन था जो बिना किसी अनिस्थेसिया के बिना किसी बेहोशी की दवा के किया गया डॉक्टर तो चकित हो गए उन्होंने कहा तो चमत्कार है लेकिन नरेश ने कहा कोई भी चमत्कार नहीं है क्योंकि पेट तक मेरा जाना जरूरी है तभी तो मुझे पता चले कि वहां दर्द हो रहा है लेकिन मैं गीता की तरफ जा रहा हूं तो फिर वहां नहीं जा सकता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 लोगों की आंखों में आप खोजते रहते हैं कि लोग आपको सुंदर कह रहे हैं कि नहीं अगर कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता चित्त तो बड़ा उदास हो जाता है मैं एक यूनिवर्सिटी में था वहां कुछ लड़कियां मुझे आके शिकायत करती हैं कि किसी ने कंकड़ मार दिया किसी ने धक्का मार दिया मैंने उनसे कहा मारने भी दो अगर कोई धक्का ना मारे और कोई कंकड़ ना मारे तो भी मुसीबत तो भी चित्त उदास होता है जिस लड़की को कोई कंकड़ नहीं मारता यूनिवर्सिटी में उसका कष्ट आपको पता है <laughs> वो कष्ट जिसको कंकड़ मारे जाते हैं उससे बहुत ज्यादा है सच तो यह है कि जो लड़की आके मुझे शिकायत की है कि मुझे फला लड़के ने कंकड़ मारा इसने कंकड़ मारा उस प्रोफेसर तक ने मुझे धक्का दे दिया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 लेकिन मेरे भीतर वो भी है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता मुझे दिखाई पड़ता है वो आपका नहीं है इस बिंदु का नाम आत्मा है लेकिन ये अनाश्रव हुए बिना इसका कोई अनुभव नहीं है इसलिए महावीर कहते हैं जो अनाश्रव हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है सब दोष बाहर से आए हुए हैं निर्दोषता भीतरी घटना है